ठॉक नहीं राम बिन ठॉक नंबर फोर बुद्ध को ज्ञान हुआ वृक्ष के नीचे सुक्रात के बारे में आप बताते हैं कि जिस दिन उसे ज्ञान की घटना होती वह वृक्ष के नीचे खड़ा कृष्णमूर्ति के जीवन में इसी तरह का उल्लेख है और आप स्वयं भी ज्ञान के दिन घर से निकलकर वृक्ष पर गए थे तो क्या आप वृक्ष का ज्ञान की घटना से कोई इज्जत है तो संबंध है और यह भी समझाए कि ज्ञान जब आकस्मिक रूप से घटता है तो आप तो आपको इसकी पूर्व सूचना कैसे मिली थी जो आप घर से निकलकर वृक्ष पर चले थे ज्ञान का कोई भी संबंध किसी वाह वस्तु से नहीं हो भी नहीं सकता ज्ञान है आंतरिक घटना आप में घटती है और आपके कारण ही घटती है रुकती है तो भी आपके ही कारण नहीं घट पाए आज तक तो भी आपके ही कारण आपके अतिरिक्त और कोई जिम्मेवार नहीं अज्ञान के लिए इसलिए ज्ञान के लिए भी आपके अतिरिक्त और कोई भी कारण नहीं बन सकता ध्यान रखें जिस कारण घटना रुकती है उसी कारण सहायता मिल सकती कोई वृक्ष आपके अज्ञान का कारण नहीं बुद्धि वृक्ष बुद्ध के ज्ञान में बाधा नहीं था तो सहयोगी भी नहीं हो सकता वृक्ष का कोई जुम्मा नहीं बुद्ध का वृक्ष से संबंध भी क्या बुद्धत्व नहीं घटा तो खुद बुद्ध ही कारण थे बुद्धत्व घटा तो भी बुद्धि कारण थे इसे तो पहले आधारभूत सिद्धांत की बात समझ लें क्योंकि हमारे मन की आम वृत्ति है उत्तरदायित्व को किसी पर छोड़ना बुरा हो तो हम सोचते हैं कोई और शायद तारे ग्रह नक्षत्र परिस्थिति लोग, भला हो तो भी हम सोचते हैं कहीं और हमसे उसका स्रोत है अलग मन की इस आदत का कारण है इससे मन खुद जुम्मेवारी से मुक्त हो जाता स्वयं का दायित्व शून्य हो जाता है तो कोई भाग्य का नाम लेता है कोई परमात्मा का कोई कहता है भाग्य में जब होगा तब घटेगा इससे आपको कुछ करने का कुछ दिशा में यात्रा करने की कोई श्रम उठाने का प्रश्न नहीं उठता और परमात्मा की जब मर्जी होगी तब होगा आपके अतिरिक्त और किसी की मर्जी न तो साथी है न विरोधी है आपकी मर्जी के अतिरिक्त और कोई भाग्य नहीं पर फिर भी बुद्ध वृक्ष के नीचे थे जब ज्ञान घटा शुक्रात भी एक वृक्ष से टिका हुआ खड़ा था महावीर भी एक वृक्ष के पास थे तो क्या कारण होगा ये सारी घटनाएं संयोगिक नहीं हो सकती कारण केवल इतना है जिस समय कल आपको कह रहा था व्यक्ति के ऊपर पहली पर्थ है संस्कृति की समाज की संस्कार की दूसरी पर्थ है प्रकृति की और तीसरा जो आधारभूत स्वभाव है वह है परमात्मा का तो जैसे हम ऐसा समझें संस्कृति ऊपरी पर्थ है प्रकृति उसके बाद की गहरी पर्थ है और स्वभाव स्वरूप आधार है या ऐसा समझें कि स्वरूप है केंद्र स्वभाव है केंद्र प्रकृति है उसकी परिधि और उस प्रकृति के ऊपर भी संस्कारों का जाल है वृक्ष केवल प्रकृति का प्रतीक है ये सारे लोग संस्कृति और समाज को छोड़कर वन में चले गए इसे प्रतीक के अर्थ में समझें ये सारे लोग संस्कार को छोड़ दिए और प्रकृति में चले गए घटना प्रकृति में घटी संस्कृति में नहीं घट गट पाई घटना वहां घटी जहां मनुष्य का किया हुआ कुछ भी न था जहां मनुष्य का कोई चिन्ह न था हस्ताक्षर न था जहां मनुष्य के नियम विधियां मनुष्य का बनाया हुआ कृत्रिम जाल बिल्कुल न था वहां घटना घटी पर वो घटना का कारण नहीं है ये लोग संस्कृति से हटे और प्रकृति में चले गए और फिर प्रकृति में इन्होंने प्रकृति से हटने को साधा और प्रकृति को भी छोड़ा संस्कृति को छोड़कर तो जंगल जा सकते हैं फिर जंगल को छोड़कर कहां जाइएगा संस्कृति और प्रकृति दोनों बाहर हैं तो संस्कृति से प्रकृति में जा सकते हैं प्रकृति से संस्कृति में वापस आ सकते हैं लेकिन अगर दोनों को छोड़ना हो तो कहां जाइएगा फिर बाहर जाने का उपाय नहीं बचता भीतर जाने का ही उपाय बचता है समाज को छोड़कर हिमालय चले जाएं हिमालय को छोड़कर वापिस नगर लौट आए तो दोनों ही बाहर हैं जो व्यक्ति संस्कार को छोड़कर प्रकृति के जगत में गया अब कहां जाए अब वो प्रकृति को भी छोड़ेगा आंख बंद करेगा अपने भीतर जाएगा तो पहली यात्रा है संस्कृति से प्रकृति और दूसरी यात्रा है बाहर से भीतर ये घटनाएं प्रकृति में घटी प्रकृति में घट सकती थी क्योंकि वहां ही दूसरी यात्रा शुरू होती प्रकृति एक पड़ाव है स्वभाव और संस्कार के बीच वहां थोड़ी देर विश्राम जरूरी ये वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए बुद्ध पुरुषों की जो कथा है ये संस्कार छोड़कर समाज छोड़कर प्रकृति के नीचे विश्राम करते हुए लोगों की कथा है फिर वहां से आगे की यात्रा शुरू होती है वो भीतर की तरफ है बुद्धत्व तो वृक्ष के नीचे नहीं घटता बुद्धत्व तो स्वयं के भीतर घटता है वृक्ष पड़ाव ऐसा समझ में आ जाए तो आपकी साधना का पथ भी सुगम हो जाएगा पहले संस्कृति को साफ करना जो जो मनुष्य ने लिखा है आपके ऊपर उसको हटा देना उसके हटते ही आप वृक्ष के नीचे आ जाएंगे प्रकृति में आ जाएंगे प्रकृति में आने का अर्थ है जैसे शुद्ध बच्चा बालपन भोलापन वो सब गणित होशियारी चाला की जो समाज निर्थित छूट गई निर्दोषता एक पवित्रता का उदय हुआ अब आप न बुरे हैं न भले हैं कोई वृक्ष बुरा और भला नहीं किसी वृक्ष को आप साधु असाधु में नहीं बांट सकते अगर एक वृक्ष के नीचे आप बैठे हों और वो आपके सिर पर फल गिरा के चोट भी पहुंचा दे तो भी आप ये नहीं कह सकते कि ये दुष्ट वृक्ष आपके ऊपर गिर जाए और आपकी हत्या हो जाए तो भी कोई ये नहीं कहेगा कि ये हत्या रहा है क्योंकि वृक्ष की चेतना अभी विभाजित नहीं बुरे और भले में अगर आप वृक्ष के नीचे मर भी गए तो यह सही है और तो वृक्ष जिम्मेवार नहीं क्योंकि वृक्ष की खुद की मनसा आपको मारने की नहीं थी प्रकृति में आने का अर्थ है बुरे और भले की धारणा से पीछे हट जाना वहां पहुंच जाना जहां शुद्ध निर्विकार प्रकृति है जहां कोई द्वंद्व नहीं जहां कोई चुनाव नहीं जहां अपनी कोई मनसा नहीं जहां जो हो रहा है उसका स्वीकार है, जहां हम नियंत्रण नहीं करते सिर्फ बहते हैं यही है वृक्ष इसी वृक्ष के नीचे बुद्धत्व घटता हुआ मालूम पड़ा है और जब भी आप मनुष्य से हटते हैं तभी आप हल्के हो जाते शायद आपको ख्याल में ना आया हो कि पहाड़ पर जाकर जो शांति मिलती है वो पहाड़ के कारण नहीं मिलती मनुष्य से हटने के कारण मिलती आप अकेले एक रास्ते पर घूमने निकले कोई भी रास्ते पर नहीं फिर अचानक एक आदमी रास्ते पर आ जाते आप तत्क्षण बदल जाते आपकी चाल बदल जाती आपकी आंख बदल जाती आपके मन पर एक नया बोझ आ जाता समाज प्रविष्ट हो गए। अभी तक आप अकेले थे वृक्ष थे पक्षी थे आकाश था तारे थे पर आप अकेले थे कोई आपके ऊपर निर्णय लेने वाला नहीं था कि आप गलत कि ठीक कि चाल उचित या अनुचित आप चल रहे थे अपनी मौज में गीत गुनगुना रहे थे हंस रहे थे अकेले थे ये जो एकाकीपन था इसमें आप छोटे बच्चे की भांति हो गए थे हो सकता है अपने से बात कर रहे हो मुंह बिचका रहे हों नाच रहे हों लेकिन एक आदमी अचानक रास्ते पर आ गया सब बदल गया बचपन खो गया आप वापस लौट आए अपने गणित अपने हिसाब में ये आदमी क्या कहेगा समाज मौजूद हो गया अब आप ऐसा व्यवहार करेंगे जैसा समाज चाहता है अन्यथा आप विक्षिप्त माध्यम होंगे अब आप संभल के चलेंगे शिष्टाचार सभ्यता सब, सब वापस लौट आई एकांत एक में अकेले में जो सुख मिलता है वो समाज से छुटकारे का सुख क्योंकि समाज एक सदा बना रहने वाला काराग्रह है जो सब तरफ मौजूद है मेरे पास लोग आते हैं, हुए कहते हैं ध्यान में रस आता आनंद आता पर कोई देख रहा है इससे हम पूरे नहीं उतर पाते कोई देखेगा तो क्या कहेगा इससे बाधा खड़ी हो जाती है दूसरे की आनाक है क्योंकि दूसरा सिर्फ देखेगा नहीं दूसरा निर्णय लेगा कि तुम ठीक हो कि गलत हो दूसरा सोचेगा तुम्हारे संबंध में कुछ तुम्हारे संबंध में उसका कोई मन तक रहा है तो बदलेगा अब तक सोचा था तुम भले आदमी हो सोचा था तुम संस्कारी हो सोचा था कि तुम सब हो और यहां तुम्हें रोते चीखते चिल्लाते देख, तो उसकी धारणा तुम्हारे संबंध में बदल जाएगी और हम लोगों के मत से जीते हैं उनका ओपिनियन बड़ा मूल्यवान क्योंकि उनके साथ जीना है कल इस आदमी से कुछ काम करवाना होगा तो वो दफ्तर में भीतर ही नहीं आने देगा इससे आप नमस्कार करोगे तो वो बच के निकल जाएगा क्योंकि कहीं कोई देख ना लेके इस पागल सेन का संबंध है, दोस्ती मित्रता है पहचान तो जरूर इसमें भी कुछ पागलपन होगा मत का बड़ा डर है और समाज मत का एक जाल है हमारे चारों तरफ एक महिला ने मुझे आके कहा कि जाती हूं ध्यान देखने लेकिन वहां कर ना सकूंगी क्योंकि वहां सौ दो सौ देखने वाले लोग इकट्ठे हो जाते उनमें से कई लोग परिचित हैं पश्चिम से आने वाले साधक जितना सरलता से ध्यान कर पाते हैं उतना आप नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है कि यहां उनका कोई परिचित नहीं और आपके मत का उन्हें कोई मूल्य नहीं आपसे कुछ लेना देना नहीं आप भी इंग्लैंड या अमेरिका में जाए तो इतने ही आनंद से ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि क्या प्रयोजन वो जो समाज है आपका समाज नहीं वे लोग हैं न होने के बराबर उनकी आंखें कुछ भी निर्णय लें आपका क्या बिगाड़ पाएंगी पर जो आंखें आपको पहचानती हैं जिनसे आपके संबंध हैं जिनसे आपका लेना देना है जिनसे आपका व्यवसाय है उनसे डर है उनसे स्वार्थ को नुकसान पहुंच सकता है और उनकी आंखों में आपकी जो प्रतिमा है वो बदले तो आपको बेचैनी हो होगी क्योंकि आपकी अपने पास अपनी तो कोई समझ नहीं है दूसरे जो आपको समझते हैं वही आप अपने को समझते हैं अगर दूसरे कहते हैं आप बड़े सुंदर हैं तो आप समझते हैं आप सुंदर हैं और दूसरे कहते हैं आप बहुत भले हैं सज्जन हैं तो आप समझते हैं कि आप भले और सज्जन हैं और दूसरे अगर समझने लगें कि आप पागल हैं तो ज्यादा देर ना लगेंगे कि आपको भी शक शुरू हो जाएगा और बहुत ज्यादा देर ना लगेगी कि आप भी मानने लगेंगे कि आप पागल हैं मनस्वित कहते हैं कि हम बहुत से बच्चों की बुद्धि का विकास रोक देते हैं क्योंकि तो बचपन से हम उनको इस तरह देखते हैं जैसे वे मूड अगर आप एक बच्चे को निरंतर कहते हैं कि तू मूड है तेरे में बुद्धि नहीं कब तुझ में बुद्धि आएगी तो उसमें कभी भी ना आएगी और ध्यान रहे ये पाप आप कर रहे हैं उसमें बुद्धि ना आने का उसको भी धारणा पक्की हो जाएगी कि जब पिता कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे और जब मां भी कहती है तो ठीक ही कहती होगी और जब स्कूल का गुरु भी कहता है तो ठीक ही कहता होगा जब सभी मानते हैं कि मैं मूढ़ हूं तो यह बच्चा अपने को मूढ़ सिद्ध करने में लग जाएगा क्योंकि लोगों की धारणा तोड़ना ठीक नहीं इतने लोग जो कहते हैं ठीक ही कहते होंगे और जब भी ये मूड़ सिद्ध होगा तो यह कहेगा कि होने ही वाला था क्योंकि तो मैं मूड हूं क्योंकि सभी मुझे मूड़ मानते हैं मनस्वित कहते हैं कि कोई भी धारणा बार बार दोहराई जाए तो चित्त में बैठ जाती और परिणामकारी हो जाती तो जो समाज आपके संबंध में कहता है उसी से आपने अपनी प्रतिमा का निर्माण किया है आप उस प्रतिमा के लिए लोगों की आंखों पर निर्भर है वो प्रतिमा उधार उस प्रतिमा से केवल वे ही मुक्त हो सकते हैं जिन्होंने अपनी वास्तविक छवि का आविष्कार कर लिया हो जिन्होंने ठीक से पहचान लिया हो कि मैं कौन आत्मज्ञानी ही उधार प्रतिमा से मुक्त हो सकता है और उधार प्रतिमा को जब तक आप न तोड़ें तब तक आत्मज्ञानी नहीं हो सकते इसलिए महावीर या बुद्ध वन की तरफ चले जाते हैं वो जंगल का आकर्षण नहीं है आपका विकर्षण है पहाड़ नहीं बुला रहे हैं आप हटा रहे हैं पहाड़ प्यारे हैं क्योंकि वे निर्णय नहीं करते अगर आप वहां अलमस्त होकर नाचेंगे तो कोई पहाड़ यह न कहेगा कि यह पागल है वृक्ष संतों जैसे हैं वे आपके संबंध में कोई विचार नहीं करते और कोई मंतव्य जाहिर नहीं करते आप बैठे हो ठीक खड़े हों ठीक रोते हो हंसते हो सब ठीक वृक्ष को आप स्वीकार है जैसे आप हैं वृक्ष आपके होने में किसी तरह की बाधा न देगा लेकिन आदमी बहुत विचित्र है आदमी स्वीकार ही नहीं करता कि आपके भी होने का कोई स्वातंत्र है कि आप अपने जैसे होने के अधिकारी हैं आदमी कहता है मैं बाधा डालूंगा मैं तुम्हें बनाऊंगा हर आदमी एक दूसरे को बनाने में लगा है पत्नी पति को संभालने में लगी है पति पत्नी को संभाल रहा है बाप बेटों को संभाल रहा है बेटे भी बाप को संभाल रहे हैं एक दूसरे की नजरें सैनिकों की तरह पहरा दे रही हैं आंखें नहीं हैं संगीन हैं, और उनसे हम मंतव्य जाहिर कर रहे हैं ठीक या गलत निंदा प्रशंसा चारों तरफ जारी है इस जाल के बीच स्वयं को पाना बड़ा कठिन है इसलिए लोग जंगल की तरफ अट गए इसलिए बुद्ध को राजमहल छोड़ देना पड़ा ध्यान रहे मेरा जोर इस तरह कि राजमहल छोड़ने का सवाल नहीं है जंगल बुला नहीं रहा है यह जो भीतर हमारा संस्कारों का जाल है यह राजमहल से इस बुरी तरह जुड़ा है कि राजमहल छोड़े बिना टूटेगा नहीं राजमहल छोड़ के भी टूट जाए तो काफी डर तो यह है कि शायद राजमहल के बिना भी पीछा करेगा बुद्ध अपना महल छोड़ दिए तो जिस राज्य में प्रवेश करते थे उसी राज्य का सम्राट उनके पास आके प्रार्थना करता था कि ये आप क्या कर रहे हैं अगर पिता से न बनती हो क्योंकि पिता के मित्र थे बाकी राजे बिहार के अगर पिता से न बनती हो तो मेरा राजमहल मेरी युवा लड़की है विवाह कर ले आधा राज्य संभाल ले पर यह शोभा नहीं देता राजा के पुत्र और भिकारी की तरह घूमते हैं यह शोभा नहीं देता पिता से न बनती हो कोई हर्ष नहीं हम हैं पिता के मित्र तुम्हारे पिताजी से बुद्ध हंसते है कहते थे पिता से बनने न बनने का कारण नहीं राजमहल छोड़ने न छोड़ने की बात नहीं यह अपने को बदलने की बात है और जब पिता के महल में अपने को न बदल सका तो तुम्हारे महल में बदलना तो और भी मुश्किल हो जाए जब अपनों के बीच बदलना इतना मुश्किल हुआ तो परायों के बीच बदलना और भी मुश्किल हो जाए क्योंकि अपने थोड़ा बहुत क्षमा भी करते हैं पराए तो क्षमा भी नहीं करते परायों की दृष्टि तो कठोर होती उनका निर्णय तो कठोर होता अपना थोड़ा दया ममता करता है भूल भी करें तो निंदा नहीं करता आंख हटा लेता है लेकिन पराया पराया क्यों आंख हटाएगा बुद्ध को छह वर्षों तक निरंतर निमंत्रण मिलते रहे और जब बुद्ध के पिता को खबर मिलती थी कि बुद्ध भीख मांगते हैं सड़कों पर तो कहते थे कैसा पागल हमारे पास सब है और हमारे वंश में कभी कोई भिगमंगा नहीं हुआ हम सदा सम्राट रहे इसको क्या पागलपन सवार हुआ है पिता को निश्चित ही लगता रहा होगा कि बुद्ध पागल है इसी आंख से बचने को जंगल जाना पड़ा काश पिता स्वीकार कर लेते बुद्ध का होने का ये ढंग है और ये ढंग भी स्वीकृत है इस जगत में अनंत अनंत ढंग है होने के और प्रत्येक आत्मा को अधिकार है कि वो जो हो सके जो होना चाहे जो उसके होने की आंतरिक क्षमता हो जो उसकी नियति है उसको पाले और प्रेम का अर्थ ही यही है कि हम दूसरे को वो हो जाने दें जो वो हो सकता है उसके बीज को हम उसके वृक्ष के फल तक पहुंच जाने दें हम बाधा ना दें हम गुलाब से ना कहें कि तू चमेली हो जाए और हम चमेली को कमल होने का उपदेश ना दें हम चमेली को चमेली होने दें पानी दें सींचें फिक्र करें बाकी चमेली के होने में बाधा ना डालें प्रेम का अर्थ यही है इसलिए प्रेम बिल्कुल नहीं है जगत में काश राजमहल में प्रेम होता तो बुद्ध को छोड़ना ना पड़ता क्योंकि प्रेम स्वीकार करता है कि तुम ऐसे हो प्रेम बदलने की कोशिश नहीं करता बदलने की कोशिश हिंसा और घृणा का हिस्सा है बदलने की कोशिश एक तरह की सर्जरी है सूक्ष्म हम तुम्हें काटते हैं निखारते हैं हम तुम्हारा उपयोग एक पत्थर की तरह करते हैं और प्रतिमा हम अपनी तुम्हारे भीतर बनाएंगे तो छेनी उठा के हम हथौड़े से तुम्हें काटेंगे और जब तक तुम वैसे ना हो जाओ जैसा हम चाहते हैं तब तक हम पाएंगे कि तुम गलत हो और हर आदमी एक दूसरे को निखार रहा है और ये निखारने में कोई निखरता नहीं सिर्फ विकृति आती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति वही हो सकता है जो होने की क्षमता लेकर पैदा हुआ है दुनिया में कोई उपाय नहीं उसे अन्यथा बनाने का और जब भी हम अन्यथा बनाने की कोशिश करेंगे तो ये दुष्परिणाम तो होगा वो जो हो सकता था हो ना पाएगा और जो वो हो ही नहीं सकता वो तो हो कैसे सकता है वो पंगू हो जाएगा त्रिसंग की भांति अटका रह जाएगा उसका उसकी विधि उसके जीवन की नियति बदल गई और वो जो नहीं हो सकता था वो तो हो नहीं सकता है इसलिए हम सब अध बने कुरूप जीते अध बने और गुरुप ही मर जाते हमारे बीच कभी ठीक पूर्ण तक नहीं पहुंच पाते इसलिए दुनिया में इतने थोड़े बुद्ध इतने थोड़े महावीर दिखाई पड़ते हर आदमी क्षमता लेकर पैदा होता है बुद्धत्व की लेकिन इतने लोग उसे बनाने में लगे हैं कहते हैं कि अगर बहुत रसोईया हो रसोई बिगड़ जाती यहां एक एक आदमी के पीछे इतने कलाकार लगे हैं इतने मूर्तिकार किसकी मूर्ति के बनने का कोई उपाय ही नहीं है ये बन ही नहीं सकते मां कुछ और बना रही है बेटे को बाप कुछ और बना रहा है दादा कुछ और बना रहा है चाचा कुछ और भाई कुछ और सोच रहे हैं शिक्षक कुछ और उपाय कर रहा है राजनेता कुछ और आकांक्षा रखता है ये सब मिलकर उसे बना रहे हैं ये सभी उसके मिटाने वाले हैं सब विध्वंसक हैं दूसरों को बनाने की कोशिश विध्वंस है हम सांस दे सकते हैं सहारा दे सकते हैं पर दूसरा वही बने जो उसकी अंतर्नीयति तय करती है पर तो बड़ा कठिन है क्योंकि हम सहारा ही क्यों देंगे सहारा तो हमारा शोषण हम सहारा जब देते हैं सौदे की तरह जब तुम हमारी मानने को राजी हो बाप भी बेटे से कहता अगर तू मेरी सुनने को राजी नहीं तो दरवाजे तेरे लिए बंद ये दरवाजे कोई प्रेम के कारण नहीं खुले बाप जो हिंसा कर रहा है उसके उसका सौदा है मेरे जैसा है, मैं जो चाहता हूं मेरा अहंकार जो तय करता है वैसा तू हो सकता हो तो रोटी रोजी ये मकान तेरे लिए अगर तू मेरे जैसा नहीं हो सकता तो फिर मेरा तुझसे क्या संबंध अगर तुझे अपने ही जैसा होना है तो तू अपने तारों पर खड़ा हो जाए पति और पत्नी के बीच जो निरंतर चलती कलह है सारी पृथ्वी पर उसका कारण पति पत्नी के भीतर नहीं है उसका कारण इस वृत्ति में है क्योंकि पत्नी नहीं मान सकती कि पति स्वतंत्र है वो उसके रोए रोए रिश्य रिश्य को नियंत्रित करना चाहता है। मैंने सुना है कि स्कूल की शिक्षिका ने एक पत्र उसकी कक्षा में पढ़ने वाली एक छोटी लड़की एक छोटे लड़के के लिए उसकी मां को लिखा और लिखा कि इस लड़के को मैं संभाल संभाल के परेशान हुई जा रही हूं लेकिन कुछ समझ नहीं आता, रहा यह स्कूल की सभी लड़कियों का पीछा कर रहा है और उनको सता रहा है तो उसकी मां ने पत्र लिखा कि अगर तुम कोई उपाय खोज लो तो मुझे लिखना क्योंकि वही मैं उसके पिता के साथ उसी उलझन में पड़ी पढ़े अगर तुम सफल हो जाओ कोई विधि खोजने में जिससे मेरा लड़का लड़कियों का पीछा ना करे तो विधि मुझे बता देना क्योंकि वही विधि मुझे उसके पिता पर उपयोग खर्चना बारह साल से मैं कोशिश कर रही हूं अभी तक सफल नहीं हो पाई हर पत्नी कोशिश करती जीवन भर और असफल होती इसलिए नहीं कि आदमी बुरे हैं इसलिए कि दूसरे को बनाने में कभी कोई सफल हो ही नहीं सकता पति भी पूरे वक्त आंखें लगाए हुए हैं वे आंखें प्रेम की नहीं हो सकती क्योंकि प्रेम स्वीकार करता है भरोसा करता है ट्रस्ट प्रेम का लक्षण वो दफ्तर में बैठा है लेकिन चिंता है उसे उसकी पत्नी किसी से हंस बोल ना रही है क्योंकि पति यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी उसके बिना भी हंस सकती है उसके बिना तो उसे बैठे हुए रोते रहना चाहिए सब पति सोचते हैं कि पत्नियां कालिदास के पात्र हैं मेघों से संदेश भिजवा रही हूं और सूख रही है। उन्हें कोई और पुरुष दिखाई नहीं पड़ता जीवन में उनके कोई प्रसन्नता और नहीं जैसे प्रसन्नता का एक ही झरोखा है वह मैं जैसे अगर कोई शुद्ध हवा आएगी तो मुझसे ही आएगी जैसे और सब दिशाएं रिक्त हैं यह भरोसा नहीं और न प्रेम है यह दूसरे को अपने ढंग पर लाने की चेष्टा दूसरा जैसे एक साधन है एक वस्तु है जिसे सजाना है संवारना है लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, उसकी कोई आत्मा नहीं है यह जो दूसरे को बदलने की चेष्टा चलती है चाहे कैसे ही संबंध हो इस चेष्टा का नाम समाज है यह चेष्टा इतनी भारी हो जाती है, इसलिए बुद्ध को जंगल जाना पड़ता और जंगल में बैठेंगे कहां कहीं बैठे वृक्ष के नीचे बैठेंगे इसलिए कहता हूं के वो वृक्ष की छाया है उसके नीचे बुद्ध बैठे हैं समाज से हटकर क्योंकि समाज की आग जलाती है समाज का जहर मिटाता है और समाज अब तक ऐसा हमने बना पाए पृथ्वी पर कि उसके भीतर बुद्धत्व पैदा हो सके उस समाज को ही मैं समाज कहूंगा जहां बुद्धत्व होने के लिए जंगल न जाना पड़े तब तक समाज नहीं है तब तक हमें मानना चाहिए यह इस समाज का धोखा है हथियारों और हिंसकों का एक समूह है जो हर एक की गर्दन को दबा रहा है लेकिन गर्दन को दबाने के ढंग ऐसे बारीको सूक्ष्म कि जिसकी गर्दन दबाई जा रही है वो भी प्रसन्न हो रहा है वो शायद सोच रहा है कि मेरे हित में ये सब किया जा रहा है ऐसा समझाया गया है हजारों साल का प्रचार है कि हम जो भी कर रहे हैं वो तुम्हारे हित में कर रहे हैं अगर हम तुम्हें मार भी डालें तो भी तुम्हारे हित के लिए ही मार रहे हैं और जो आपके साथ किया जा रहा है वही आप दूसरों के साथ कर रहे हैं इस उपद्रव के बीच से हट जाना जरूरी है इसलिए घटना वहां घटती लेकिन ध्यान रहे बुद्धत्व के बाद बुद्ध वापस समाज में लौट आते हैं जिनत्व के बाद महावीर वापस समाज में लौट आते इस दूसरी घटना पर बहुत कम विचार किया गया है कि क्यों वापस लौटा दे अब कोई भय नहीं अब तुम कितनी ही गर्दन दबाओ अब तुम बुद्ध को मिटाना सकोगे अब बुद्धतन में वो पा है जो कि मिटता ही नहीं है अब अमृत बुद्ध के जीवन का हिस्सा हो गया अब ये धारा शाश्वत है अब तुम बुद्ध के पास जाओगे तो तुम तुम मुश्किल में पड़ोगे अब तुम बुद्ध को मुश्किल में नहीं डाल सकोगे अब तुम उनके पास जाओगे तो तुम अपनी जोखम खुद उठा रहे हो और बुद्ध तुम्हें बदलने के लिए ज्येष्ठ हरत नहीं पर बुद्ध के होने का ढंग ऐसा है कि तुम बदलोगे गुरु वो नहीं है जो तुम्हें बदलने के लिए पीछे पड़ा हो गुरु वो है जिसके पास जाके बदलाव शुरू हो जाए गुरु कैटालिटिक एजेंट से ज्यादा नहीं हो सकता और अगर ज्यादा है तो दुष्ट है अगर वो तुम्हें बदलने की कोई सीधी चेष्टा कर रहा है तो वो भी तुम्हारी गर्दन पर सवार हो जाए अगर वो तुम्हारी प्रशंसा करता है और तुम्हारी निंदा करता है वो तुम्हें फुसलाता है राजी करता है अगर तुम उसकी नहीं मानते तो नाराज होता है अगर मान लेते हो तो मुस्कुरा तब वो भी स्वर्ग नरक लोभ भय की तरकीब का उपयोग कर रहा है तब वो भी तुम्हें सताएगा तब वो भी तुम्हें नष्ट करेगा इसलिए अधिक गुरु अनुयायियों के दुश्मन हैं। और अधिक गुरुओं के पास सिर्ष नए जीवन को उपलब्ध नहीं होते केवल सड़ जाते हैं और नष्ट होते सिर्फ वही गुरु तुम्हें मुक्त कर सकता है जो तुम्हें मुक्त करने के लिए भी सीधी चेष्टा नहीं कर रहा है जो प्रत्यक्ष रूप में तुम्हें बदलने में उत्सुक नहीं लेकिन जिसकी मौजूदगी अप्रत्यक्ष तुम्हें बदलती जिसके पास जाके बदलाव घटने शुरू होती है। जिससे सूरज निकलता है और एक कली नीचे खिलना शुरू हो जाती है। कोई सूरज की किरण कली को पकड़ के खोल नहीं रही और कली न खेले तो सूरज कोई उदास नहीं होगा और कली न खेले तो सूरज को कुछ चिंता भी नहीं लेकिन सूरज के किरणों की मौजूदगी कली खिलनी शुरू हो जाती क्योंकि तो खिलना इतना आनंदपूर्ण है सूरज और सूरज की किरणों को पीना इतना अहौभाग्य है और सूरज में नाचना जन्मों जन्मों का सपना है उस कली का कली अपने से खुल रही है सूरज उसे खोल नहीं रहा पक्षी अपने से आंख खोल लिए सूरज उनके दरवाजों पर खटके नहीं मार रहा था तो उठो सुबह हो गए बोर हो गई अब सोए मत रहो ब्रह्म मुहूर्त में उठना उचित है ऐसा कुछ सूरज कह नहीं रहा सूरज की किरणें आनी शुरू होती हैं पक्षियों के कंठ सजक हो गए उनकी आंखें खुल गई गी। उन्होंने गीत गाने शुरू कर दिए एक उत्सव का क्षण उपस्थित हुआ है पक्षी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं पक्षियों का यह सम्मिलित होना उनकी अपनी चेष्टा है सूरज की मौजूदगी का जो भी कार्य है वो अप्रत्यक्ष वो परोक्ष उसकी मौजूदगी से कुछ हो रहा है लेकिन मौजूदगी से हो रहा है सूरज खुद कुछ नहीं कर रहा है अगर पूरी पृथ्वी भी सोई रहे और एक कली न खिले और एक पक्षी गीत ना गाए तो भी सूरज की खुशी में इससे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं कि दोपहर को वो अचानक उदास हो जाएगा और सब किरणें सिकोड़ लेगा और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगेगी या दूसरे दिन वो विचार करेगा कि अब निकलू या निकलूं अब अपने रथ को चलाऊं इस यात्रा पर या बंद करूं और जब लोगों ने मुझे अस्वीकार कर दिया तो मैं क्यों फिक्र करूं सदगुरु सूरज की भांति है शिष्य उसके पास खिलते हैं लेकिन उसकी कोई चेष्टा नहीं है संत हो शिष्य की पापी हो सदगुरु की आंखों में समान है संत के लिए कोई प्रशंसा नहीं है और पापी के लिए कोई निंदा नहीं है ऐसे ही व्यक्ति के पास कैटालिटिक संभावना है ऐसे व्यक्ति के पास कुछ हो सकता है बुद्ध लौट आते हैं एक सूरज की भांति उनकी मौजूदगी में घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं, उनके पास पहुंच के इस गुरु के पास होने को हमने सत्संग कहा है सत्संग का अर्थ गुरु के पास होना हमारे अनूठ साहित्य का नाम उपनिषद है उपनिषित का अर्थ गुरु के पास बैठना कुछ और करना नहीं सिर्फ गुरु के पास आना ताकि उसके अज्ञात से निकलती किरण तुम्हारी गली को खोलना शुरू कर दे कहना पड़ता है खोलना लेकिन ये शब्द उचित नहीं है क्योंकि खोलने से लगता है कोई क्रिया की जा रही ना उसकी मौजूदगी में तुम्हारी कलियां अचानक खुलना शुरू हो जाए गुरु कुछ भी नहीं करता और बहुत कुछ उसके पास घटता है जो गुरु करता है उसके पास कुछ भी नहीं घटता समाज में लौट आते हैं बुद्ध पुरुष अब समाज है ही नहीं कल तक जब वे गए थे बुद्धत्व के पहले समाज था समाज था क्योंकि समाज उन्हें मिटा रहा था अब उन्हें कोई भी मिटा नहीं सकता अब वे वापिस लौटा सकते हैं। अब समाज का जहर उनके लिए जहर नहीं है अब विध्वंस असंभव है अब जो उन्हें मिटाने आएगा वो भी उनसे कुछ लेके जाएगा वो भी उनके प्रेम का भागीदार होगा वो भी कोई भेंट स्वीकार करेगा जो जन्मों जन्मों तक उसके जीवन को प्रभावित करेगी ज्ञान पाया गया वन में और ज्ञान लुटाया गया वापस समाज में कोई भी बुद्ध पुरुष जंगल में रह नहीं गया रह जाए तो बुद्धत्व भी घटा नहीं क्योंकि जब आनंद मिलता है तो बांटने का भाव भी उसके साथ ही मिलता है इसे थोड़ा समझ लें जो हमारे पास है उसे हम देना चाहते हैं दुख है तो दुख देना चाहते आनंद है तो आनंद देना चाहते जो भी हमारे पास है वो बांटने से बढ़ता है जब आप दुख देते हैं तो दुख बढ़ता है जब आप आनंद देते हैं तो आनंद बढ़ता है जो भी आप बांटते हैं वही बढ़ने लगता है बांटना बढ़ाने का मार्ग इसलिए अगर आप समझदार हो तो दूसरे को दुख न देंगे क्योंकि वो आपके दुख को बढ़ाएगा और दूसरे के रास्ते पर कांटे न रखेंगे क्योंकि ये अपने ही रास्ते पर रखे गए कांटे देर अबेर इन कांटों से मिलना होगा अगर आप होशियार हैं तो दुख कभी भी ना बांटेंगे क्योंकि दुख बांटने से बढ़ेगा और बांटने से मरेगा अगर आप समझदार हैं तो आप आनंद सदा बांटेंगे क्योंकि आनंद बांटने से बढ़ेगा और न बांटेंगे तो मरेगा बांटना विस्तार का सूत्र कंजूस सिर्फ मरता है कृपण का कोई जीवन ही नहीं कृपण मरा हुआ आदमी वो लाश है कृपण के जीवन में कभी कोई उत्सव नहीं आता आ ही नहीं सकता क्योंकि उत्सव बांटने से ही आता देने से ही आता इसलिए उत्सव के दिन पर हम एक दूसरे को भेंटे देते हैं, कुछ बांटते हैं, कुछ ना हो तो दूसरे को कम से कम बधाई देते हैं, अपने हृदय का उल्लास बांटते हैं, सभी उत्सव के दिन बांटने के दिन हैं कृपण कभी भी नहीं बांट सकता उसके जीवन में कभी उल्लास नहीं आता इस जगत में कृपण से मरा हुआ आदमी खोजना कठिन मरे से मरा हुआ आदमी भी कृपण के बराबर मुर्दा नहीं होता मैंने सुना है कि एक गांव में एक आदमी मरा वो स्काट था डॉक्टर को बुलाया गया क्योंकि मौत संदिग्ध थी डॉक्टर जांच करने आया उसने बजाय जांच करने के सिर्फ स्काट के खींचे में हाथ डाला हाथ वापस निकाल लिया और काहे आदमी बिल्कुल मर गया तो लोगों ने कहा ये जांच बड़ी नहीं हमने और भी जांच देखी ये कौन सा था उसने कहा इस स्काट के खीसे में हाथ डालो अगर वो जिंदा हो तो पड़ा नहीं रह सकता चाहे खींचा खाली ही क्यों ना हो यूरोप में इस स्काट सबसे ज्यादा कृपण लोग हैं इसलिए अगर एक भी सांस बची है तो यह आदमी उठकर खड़ा हो गया होता किसने मेरे खीसे में हाथ डाला ये बिल्कुल मर गया इसकी अब और किसी जांच की जरूरत नहीं कृपण का अर्थ है संकोच सिकुड़ता हुआ व्यक्तित्व और जो सिकुड़ रहा है वो ब्रह्म को कैसे पाएगा क्योंकि ब्रह्म का अर्थ है विस्तार जो फैल रहा है वही ब्रह्म को पाएगा तो जब आनंद उपलब्ध होता है तो आनंद बढ़ता है जब ज्ञान उपलब्ध होता है तो ज्ञान बंटता है आप भी बांटते हो अगर ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ तो अज्ञान बांटते हो इस जगत में जितनी सलाहें दी जाती है। उतनी और कोई चीज नहीं दी जाती और इतने अज्ञानी है और हर एक सलाह दे रहा है अज्ञान यहां अनंत गुना हो जाता है सलाहों के कारण क्योंकि अज्ञानी कभी यह फिक्र ही नहीं करता कि जो सलाह मैं दे रहा हूं मैं संबंध में कुछ जानता हूं ये सवाल ही नहीं कि आप जानते हैं सलाह देने से जानने का मजा आ जाता ज्ञानी एक दफा झिझक जाए सलाह देने में अज्ञानी नहीं झिझकता उससे आप कुछ भी पूछें वो तैयार है सलाह देने को अज्ञान बांटते हैं दुख बांटते हैं ईर्ष्या ईर्षा महत्वाकांक्षा तो बांटते हैं सब तरह के रोगों के कीटाणु हम बाहर भेज रहे हैं खुले हाथों बांट रहे और उससे हम जगत को एक महारोग एक महाविक्षिप्त स्थान में बदल देते ज्ञानी भी बांटता है आनंदित पुरुष भी बांटता है परमात्मा को उपलब्ध चेतना भी बांटती और बांटना तो समाज में ही घट सकता है ज्ञान भला बोधि वृक्ष के नीचे घट जाए लेकिन ज्ञान के बांटने की घटना तो आपके पास ही घट सकती है सभी जागृत पुरुष समाज में वापस लौट आते हैं लेकिन वे लौटते हैं तब जब इस समाज का जाल उन्हें जरा भी प्रभावित नहीं कर सकता जब इस समाज की कोई रेखा उनके ऊपर नहीं आ सकती जब ये समाज कितनी ही रेखाएं खींचे वे पानी पर खींची गई रेखाएं से धोने लगती खींच भी नहीं पाते कि बिखर जाती मिट जाती न तुम्हारी प्रशंसा फिर प्रभावित करती न तुम्हारी निंदा तुम क्या कहते हो ये अर्थहीन हो जाता है नहीं कोई इस कोई गुप्त संबंध नहीं है और ऐसा मत सोचना कि ज्ञान घटेगा तभी जब तुम किसी वृक्ष के नीचे रहो कहीं भी घट सकता है आकाश उतना ही निर्दोष है जितना कोई वृक्ष इस मकान के छप्पर के नीचे भी घट सकता है क्योंकि छप्पर पर छाए हुए कबेलू भी मनुष्यों से ज्यादा निर्दोष है कहीं भी घट सकता है एक चट्टान की आड़ में घट सकता है खुले आकाश के नीचे घट सकता है ज्ञान के घटने का कोई कार्यकारण संबंध किसी वृक्ष से नहीं है लेकिन वृक्ष के नीचे बहुत बार घटा है क्योंकि समाज अब तक इस योग्य नहीं कि समाज को बोधि वृक्ष बनाया जा सके समाज अभी भी असमर्थ है कमजोर है रुग्ण है इसलिए लेकिन कोई गुप्त या कोई छिपी हुई बात खोजने की जरूरत नहीं आपके एक सन्यासी हैं और मेरे मित्र वर्षों से आपका पावन सत्संग उन्हें उपलब्ध रहा है एक दिन बातचीत के सिलसिले में उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तो अभी तक भगवान का दिया हुआ पहला पाठ भी ग्रहण नहीं किया अपने मन में मैंने कहा अरे यह आदमी तो मेरी ही बात कह रहे हैं क्या यह है, हमारी मूर्ता की निशानी है या यह विद्या ही अति कठिन है या हम कभी यह पाठ सीखना ही नहीं चाहते सभी बातें एक साथ विद्या अति कठिन है क्योंकि इस विद्या का सारा संबंध अज्ञात अनोन से है और जिसे तुमने कभी जाना नहीं किसी तरह का जिससे कोई संपर्क नहीं हुआ जिससे कोई पहचान नहीं बनी उसके संबंध में तुम सीखने आओ जो भी कहा जाए वो सब सुनने में खो जाता है भीतर उसका कोई छोटा सा भी अनुभव हो तो उस अनुभव के आसपास अज्ञात के लिए कही गई बातें इकट्ठी हो जाएंगी लेकिन वैसा कोई अनुभव भीतर नहीं है इसलिए तुम्हारे सिर पर से सारी बातें बह जाती ये विद्या ही अज्ञात की है और तुम जो भी जानते हो उससे इसका कोई संबंध नहीं जोड़ता संबंध जुड़ जाए तो तुम्हारे भीतर यह अटक जाए कहीं जगह बना ले यह बिना तुम्हें छुए बह जाती तुम इसे पकड़ ही नहीं पाते पकड़ोगी भी कैसे क्योंकि जिससे तुम पकड़ने की कोशिश करते हो उससे इसका कोई संबंध नहीं है ऐसे ही जैसे कोई हवाओं को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करे मुट्ठी बंद जाती हवा बाहर हो जाती और मजा तो यह है खुली मुट्ठी में हवा होती बंधी मुट्ठी में खो जाती और जिसने मुट्ठी बांध के पाया कि हवा खो जाती है उसका तर्क क्या कहेगा उसका तर्क कहेगा ठीक से नहीं बांध पाए उसका तर्क कहेगा बांधने में जरा देर हो गई जरा और झपट्टे से बांधो ताकि हवा बाहर ना निकल पाए और तुम मुट्ठी बांध लो उसका तर्क कहेगा तुम्हारी मुट्ठी में कहीं कोई छिद्र है जिनसे हवा बाहर निकल जाती इसी सीधी सी बात है और हम जानते हैं कि यह गलत है और तर्क यह कहेगा तर्क यह तो कभी कहेगा ही नहीं कि तुम मुट्ठी बांधते हो इसी से हवा निकल जाती तुम बांधो ही मत हवा सदा वहां है लेकिन हमारी बुद्धि कहेगी कि बिना बांधे कोई चीज कैसे हो सकती धन हम में बांधते हैं तो रुकता है धन हम बांधते हैं तो रुकता है धन को अगर ऐसा खुली मुट्ठी में छोड़ने तो क्षण भर नहीं रुकेगा मुट्ठी बांध बांध के भी नहीं रुकता तो खुली मुट्ठी में तो कैसे रुकेगा तिजोड़ी की चाबी एक दिन भूल जाए तो तिजोड़ी गई जीवन का अनुभव कहता है बांधो पकड़ो जोर से तो ही कोई चीज पकड़ी जाती है पर हमें हवा को बांधने का कुछ पता ही नहीं कि हवा के बांधने का ढंग विपरीत वहां खोलो मुक्त करो तो हवा तुम्हारी वहां बांधा कि तुम चूके हैं वहां बांधा कि तुमने खोया हवा पर कोई तिजोड़ियां नहीं हो सकती होना चाहतियां हो सकती है। हवा का अर्थ ही उन्मुक्तता का नाम है हवा सदा बह रही है उसे अगर तुम बांध भी लोगे कोई उपाय कर लोगे तो वो गंदी हो जाएगी और बंधी हवा से जो प्राणदायी तत्व है वो विलीन हो जाएगा बंधी हवा से ऑक्सीजन तो खो जाएगी सिर्फ नाइट्रोजन और दूसरे मृत्यु के तत्व रह जाएंगे एक तो हवा को बांधना मुश्किल अगर तुमने बांध लिया तो हवा में जो बांधने योग था वो खो जाएगा और जो न बांधने योग था वो बच रहेगा ऐसी ही अवस्था है ज्ञात जो हमारा है वो पदार्थ से संबंधित है, संसार से संबंधित शरीर से संबंधित है और अज्ञात का हमें कुछ पता नहीं उन्हीं उपायों को हम अज्ञात पर भी लगाते हैं जिन्हें हमने ज्ञात पर लगा के सफलता पाई इसलिए इस जगत की सफलता उस जगत में विफलता सिद्ध होती अब तक जो भी तुमने सीखा है वो स्मृति से सीखा है उस जगत की कोई भी घटना स्मृति से नहीं सीखी जा सकती केवल अनुभव से जानी जा सकती है अब तक तुमने जो भी जाना है वो छुत्र है उसकी सीमा है उसकी परिभाषा हो जाती है। और अब जो मैं तुमसे कह रहा हूं उसकी कोई सीमा नहीं वो विराट है उसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती लोग पूछते हैं परमात्मा की क्या परिभाषा वे प्रश्न ही मूलतापूर्ण पूछ रहे हैं परिभाषा तभी हो सकती है जब किसी चीज की सीमा हो और परिभाषा सदा हमें दूसरे से करनी पड़ती है अगर कोई तुमसे पूछे कि जीवन क्या है तो तुम्हें तत्क्षण मृत्यु को परिभाषा में लाना पड़ेगा तुम्हें कहना पड़ेगा जो मृत्यु नहीं कोई तुमसे पूछे प्रकाश क्या है तुम्हें तत्क्षण अंधेरे को परिभाषा में लाना पड़ेगा और तो कहना पड़ेगा जो अंधेरा नहीं बड़े से बड़े शब्दकोश में भी अगर तुम खोजोगे तो बड़े हैरान होगे कैसे बच्चों का खेल है अगर शब्दकोश में पूछो कि पदार्थ क्या है तो वह कहते हैं मन नहीं और तब तुम उल्टो पन्ने और पहुंचो मन पर और पूछो कि मन क्या तो वो है तो वह कहते हैं पदार्थ नहीं यह कोई परिभाषा है जिसमें विपरीत को भीतर लाना पड़े ये सिर्फ खेल है कठिनाई हो जाती इस खेल को परमात्मा पर जारी नहीं रखा जा सकता क्योंकि परमात्मा का कोई विपरीत नहीं है जो तुम कह सको जिससे तुम परिभाषा बना सको तुम्हारे घर के चारों तरफ बाउंड्री है सीमा है लेकिन क्या कभी तुमने ख्याल किया कि वो सीमा दूसरे के घर से बनती है अगर तुम ही अकेले पृथ्वी पर हो तो कैसे सीमा बनाओगे सीमा के लिए दूसरा चाहिए विपरीत चाहिए दुश्मन चाहिए परमात्मा से अन्य कोई भी नहीं कोई दूसरा नहीं दी अदर कहा जा सके ऐसा कोई नहीं कोई शत्रु नहीं इसलिए परमात्मा को द्वंद्व की परिभाषा में नहीं लाया जा सकता मेरे पास लोग जो आते हैं वो कहते हैं परमात्मा की क्या परिभाषा से मैं कहता हूं कोई परिभाषा नहीं तो वो कहते हैं फिर आगे बात ही नहीं हो सकती वो ठीक कहते हैं क्योंकि जब किसी शब्द की परिभाषा ही ना होती हो तो आगे बात क्या करनी इसलिए पश्चिम के बहुत से आधुनिक विचार कहते हैं कि परमात्मा इत्यादि अर्थहीन शब्द हैं क्योंकि इनकी परिभाषा नहीं हो सकती तो अर्थ कैसा मीनिंगलेस पश्चिम में एक बहुत बड़ा आंदोलन पिछले पचास वर्षों में चला है भाषा शास्त्रियों का और दर्शन शास्त्रियों का उन्होंने एक नया मत एक नया संप्रदाय खड़ा किया है उनके संप्रदाय का आधार एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज भाषा का विश्लेषण और वे कहते हैं कि जब तक किसी शब्द की परिभाषा न हो तब तक हम उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते क्योंकि चर्चा होगी कैसे जब तक शब्द का अर्थ ही निर्णित नहीं तो चर्चा व्यर्थ हम कुछ कहेंगे तो कुछ समझोगे तीसरा कुछ अर्थ लेगा चौथा कुछ अर्थ करेगा इस संप्रदाय के भाषा संप्रदाय के लोग कहते हैं कि दर्शन शास्त्र इसी तरह की व्यर्थ चर्चाओं में हजारों साल से लगा हुआ है पहले शब्द की स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए फिर आगे बढ़ा जा सकता है तो फिर परमात्मा में आगे बढ़ने का उपाय बंद आत्मा में आगे बढ़ने का उपाय बंद प्रेम में आगे बढ़ने का उपाय बंद ध्यान में आगे बढ़ने का उपाय बंद सब द्वार बंद यह कठिनाई है इस जगत के संबंध में जो भी तुमने जाना वो काम नहीं देगा और जिन विधियों का तुमने उपयोग किया वे विधियां भी काम नहीं देंगी इसलिए विद्या कठिन है इस विद्या की कठिनता के कारण ही इस विद्या को हजारों साल तक गुप्त रखना पड़ा गुप्त रखने का और कोई कारण नहीं क्योंकि जब तुम समझ ही ना सकोगे तो इसकी चर्चा करने से फायदा क्या पहले तुम्हें तैयार करना पड़ेगा ताकि तुम समझ सको जब तुम योग्य हो जाओगे पात्र हो जाओगे जब तुम उस जगह खड़े हो जाओगे जहां से इन अनिर्वचनीय शब्दों का इशारा तुम तक पहुंचने लगे तब तुम समझ पाओगे विद्या कठिन है और दूसरी बात भी सच है कि मनुष्य मूढ़ है इसलिए जटिलता और भी बढ़ जाती विद्या कठिन है और मनुष्य मूल है मूलता का क्या अर्थ मूलता का अर्थ गैर जानकारी नहीं है क्योंकि पंडित भी मूढ़ होते हैं, और कभी कभी अपटित अपंडित भी मूढ़ नहीं होता मूलता चित्त की आच्छादित दशा का नाम है अहंकार से आच्छादित चित्त का नाम मूढ़ है मूल का अर्थ कम या ज्यादा जानने से नहीं है अगर कम जानने का नाम मूलता हो तो कबीर मूड़ अगर कम जानने का नाम मूड़ता हो तो बुद्ध को भी मैट्रिक पास करवाना मुश्किल एकदम अभी अगर सीधा उनको ले आया जाए उनके महानिर्वाण से उतार के और बिठा दिया जाए मैट्रिक की परीक्षा में फेल होना निश्चित इसका अर्थ हुआ कि तुम्हारे बच्चे भी जो मैट्रिक पास हो रहे हैं वो बुद्ध से कम मूड़ हैं। जीसस कहां टिकेंगे मोहम्मद को कहां खड़ा करोगे मोहम्मद लिखना भी नहीं जानते और जब पहली दफा कुरान की आयत उतरी तो मोहम्मद ने जो पहला शब्द कहा वो ये कि ये क्या कर रहे हो मैं तो लिखना ही नहीं जानता तो जो कहा जा रहा है उसे लिखूंगा कैसे दैवी वचन सुनाई पड़ा मोहम्मद को कि तू फिक्र मत कर जब अनुभव हो जाएगा तो लिखना भी आ जाएगा जो बोलना नहीं जानते वे भी बोलने लगेंगे जब अनुभव आ जाएगा क्योंकि अनुभव बहेगा तू घबरा मत लेकिन मोहम्मद इतने घबरा गए कि क्या काम मुझसे लिया जा रहा है मैं लिखने ही नहीं जानता मैं अपने दस्त ही नहीं कर पाता वचन सुना गया कि तेरे दस्तखत की तो जरूरत ही नहीं जो आदमी अभी दस्खत करने में उत्सुक है उस पर तो यह कुरान उतरेगी भी नहीं तेरे हस्ताक्षर चाहिए भी नहीं तू तो बिल्कुल मिट जा और तू घबरा मत मोहम्मद घर लौटे अपनी पत्नी से बोले कि कंबल ले आ मुझे बुखार चढ़ा है कंबल पर कंबल डाल के वह हो गया और शरीरों का कपड़ा पत्नी ने कहा ये सब अचानक कैसे हुआ घड़ी भर पहले तुम गए तब सब ठीक था ये अचानक बुखार मोहम्मद ने कहा यह बुखार कुछ और ही तरह का है मेरा पूरा प्राण कपड़ा है क्योंकि मुझसे कुछ ऐसा काम लिया जा रहा है जो मैं पाता हूं कि मैं बिल्कुल असमर्थ मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन मेरे हाथ के बाहर ऐसे में रोक भी नहीं सकता कोई मुझ में प्रवाहित हो रहा है यह उष्णता मेरी नहीं है यह बुखार बुखार नहीं है यह कुछ और है जिसे मैं पहचान भी नहीं सकता क्योंकि यह पहली दफा आया है। इसकी प्रतिभिज्ञा कैसे करूं यह पहले कभी आया नहीं इसका रिकोगशन कैसे हो यह कुछ दैवी बुखार है डिवाइन फीवर्स तो मुझे सिर्फ विश्राम करने दे तीन दिन तक मोहम्मद बुखार में पड़े रहे तीन दिन के बाद जब वो उठे तो उनका चेहरा बदल गया था जैसे कि सोना आग से गुजर गया हो एक साधारण बेपढ़ा लिखा आदमी अचानक ज्ञानी हो गया था क्या घटना क्या घटी अन्यथा मोहम्मद मूड़ है इसलिए कुरान में वो साहित्य खूबी नहीं है जो उपनिषदों में है इसलिए हिंदू कुरान को पढ़ता है तो उसे लगता है इसमें क्या उसे पता नहीं कि एक गैर पढ़े लिखे आदमी के द्वारा लिखा गया है उपकरण लिखने पढ़ने वाला नहीं था इसके पास बहुत अच्छे शब्द नहीं थे लेकिन इस कारण कुरान में एक और खूबी है जो उपनिषद में नहीं है वह खूबी है जिससे कि गांव का गंवर बोलता है उसकी भाषा में साहित्य नहीं होता लेकिन चोट होती क्योंकि उसकी भाषा जीवन से आती किताब से नहीं आती मुर्दा नहीं होती नाजुक नहीं होती लेकिन जीवंत होती इसलिए कुरान जितना जीवंत है दुनिया का कोई शास्त्र उतना जीवंत नहीं है, है गंवार के ढंग की बात कि पत्थर की तरह सिर पे पड़ता है कि लठ की तरह सिर पे पड़ता है चोट उसकी गहरी है और जिंदगी के सीधे अनुभव से आई है नाजुकता नहीं है काव्य नहीं है बड़ी उपमाएं नहीं है बड़ी कल्पनाएं नहीं है सीधे देहाती के वचन हैं पर बड़े साफ हैं इसलिए कुरान पर किसी टीका की जरूरत नहीं पड़ी टीका का कोई सवाल नहीं गमार से गमार भी समझ सकता है गीता पर हजारों टीका की जरूरत पड़ी फिर भी समझ में नहीं आती वो भाषा एक परिष्कृत आदमी की कुरान सीधा समझ में आता है इसलिए गीता पर टीकाएं बहुत और बहुत लोगों ने गीता पढ़ी लेकिन इस्लाम जिस आग की तरह फैला हिंदू धर्म कभी नहीं फैल सका वो पंडित का धर्म है इसलिए लोक मानस को कभी उस तरह नहीं छू सका जैसा इस्लाम ने छुआ और जिस तरह मुसलमान इस्लाम के लिए मरने के लिए तैयार है कोई हिंदू हिंदू धर्म के लिए मरने के लिए कभी तैयार नहीं होता क्योंकि वो जो चीज आपका जीवन ही नहीं बनी सिर्फ बुद्धि रही उसके लिए कौन मरने को तैयार होता है इस्लाम की बड़ी पकड़ है बड़ी गहरी पकड़ जैसे भीतर सीधे हृदय को पकड़ लेता है और मोहम्मद तो जिसको हम कहेंगे बेपढ़ा लिखा अपठित असंस्कृत जीसस का कोई ज्ञान नहीं है एक बढ़े का लड़का है एक सूद्र परिवार से आता है इसलिए बाइबल में भी कोई काव्य गौरव नहीं है और जैसे सीधे वचन तीर की तरह चुभने वाले बाइबल में वैसे कहां पाइएगा जब मैं कहता हूं मूर्ख, तो मेरा मतलब यह नहीं कि आप कम जानते हो तो मूर्ख। मेरा मतलब इतना है कि आप सब कुछ जानते हो स्वयं को नहीं जानते तो मूर्ख। और कुछ भी ना जानो और स्वयं को जानो तो ज्ञानी तो यहां ज्ञान का एक ही अर्थ है स्वयं को जानना और स्वयं को आप तब तक न जान पाओगे जब तक आप अहंकार को जानते हो जब तक आप कहते हो मैं हूं ये मैं ही बात है इसलिए अहंकार मूढ़ता है परम मूढ़ता है निर ज्ञान है निश्चित ही मनुष्य मूल और विद्या कठिन और तीसरी बात भी सच है कि तुम कहते जरूर हो कि तुम जानना चाहते हो लेकिन तुम जानना नहीं कहते जरूर हो कि तुम जानना चाहते हो फिर भी तुम जानना नहीं चाहते गहरे में तुम जानने को तैयार नहीं तुम जानने से बचना चाहते हो क्या कारण होगा इस जटिलता का क्योंकि अगर नहीं जानना चाहते तो बात खत्म हो गई जानना चाहते हो तो जानने में लोगो ये दोहरापन क्यों है ये दोहरापन बहुत नाजुक है समझने जैसा है और जब तक इस दोहरेपन को तुम ना समझोगे तुम्हारे भीतर ही जो द्वंद है उसको ना समझोगे तब तक निर्द्वंद्व नहीं हो सकते हो हजारों लोगों को निकट से जानने का मेरा जो अनुभव है वो ये कि वे सभी कहते हैं कि वे जानना चाहते हैं उनमें से शायद ही कभी कोई जानना चाहता है क्यों कहते हैं फिर किसको धोखा देते हैं धोखा देने का सार भी क्या है खुद का समय जीवन वह करते हैं अगर जानना है तो जानने में लगना चाहिए नहीं जानना है तो बात छोड़ देनी चाहिए कि द्वंद्व क्यों इस द्वंद्व का कारण पहला कारण तुम जानना नहीं चाहते क्योंकि तुम जिस जीवन में रह रहे हो उस जीवन में अकेला दुख ही नहीं है उस जीवन में सुख की झलकें भी हैं उन सुख की झलकों को तुम छोड़ना नहीं चाहते और वो जो दुख है उसको तुम छोड़ना चाहते हो इससे द्वंद्व पैदा होता है इसको ठीक से समझ लें तुम्हारे जीवन में दोनों दुख भी है सुख भी है सुख कम होगा झलक होगी आभास होगा आशा होगी लेकिन है दुख भी है दुख से तुम मुक्त होना चाहते हो इसलिए तुम ज्ञानियों के पास पहुंचते हो क्योंकि वहां आश्वासन है कि दुख से छुटकारा हो जाएगा और जब तुम ज्ञानी के पास पहुंचते हो तो वो कहता सुख दुख दोनों छोड़ो तो ही ज्ञान होगा बस वहां अर्चन खड़ी हो जाती है क्योंकि सुख तुम्हारा है वो तुम छोड़ना नहीं चाहते अभी अभी विवाह करके तुम आए हो एक सुंदर पत्नी को घर ले आए हो अभी अभी तो लोगों ने फूल मालाएं पहनाई थी इस अहोभाग्य के लिए कि तुम विवाहित हो पत्नी है जिसे तुमने चाहा था वो मिल गई है सुख तो तुम बचाना चाहते हो तुम किसी ऐसी तरकीब की तलाश में हो जिसमें संसार का सुख बच जाए और संसार का दुख मिट जाए और ये असंभव है इससे कोई कभी नहीं कर सकता और कभी भी नहीं कर सकेगा क्योंकि संसार के सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या तो सिक्का पूरा हाथ में रहेगा या पूरा सिक्का तुम्हें फेंक देना पड़ेगा तुम असंभव की कोशिश में लगे हो इसलिए भीतर विभाजित हो गए हो तुम इसमें से आधा बचाना चाहते हो इसमें से आधा तुम छोड़ना चाहते हो और यह जीवन बांटा नहीं जा सकता यह पूरा है इसको बांटने का उपाय ही नहीं है तो जब तुम ज्ञानियों की बात सुनते हो कि दुख से छुटकारा है कि दुख से मुक्ति है कि उपाय है मार्ग है कि परम आनंद हो सकता है जब ज्ञानी कहते हैं परमानंद, तो तुम सोचते हो अपने सुख की बात तुम सोचते हो ठीक यही तो हम चाहते हैं कि सुख हमारा परम हो जाए ज्ञानी का आनंद तुम्हारा सुख अलग अलग चीजें ज्ञानी का शब्द आनंद तुम्हें धोखे में डालता है तुम सोचते हो बस यही तो हम चाहते हैं महासुख चलो ज्ञानी की बात सुनो ज्ञानी की बात सुन तुम अर्चन में पढ़ते हो क्योंकि वो कहता है तुम्हारा दुख भी छूटे तुम्हारा सुख भी छूटे तुम दोनों छोड़ दो तो आनंद होगा और जब वो कहता है तो तुम्हारी बात तर्क से समझ में भी आ जाती समझो एक पत्नी से तुम्हें सुख मिलता है इसी पत्नी से तुम्हें दुख मिलेगा जो तुम्हें सुख दे सकता है वही दुख दे सकता है जो सुख नहीं दे सकता उससे दुख मिलने का कोई कारण नहीं पड़ोसी की पत्नी से तुम्हें दुख नहीं मिल सकता और अगर मिलता हो तो जानना कि उससे कुछ ना कुछ सुख मिल रहा है चाहे उसे देखने से मिल रहा हो जिससे तुम्हें सुख मिलता है उससे तुम्हें दुख भी मिलेगा जब तुम गुलाब का फूल तोड़ने जाओगे तो कांटे भी चुभेंगे वे अंग हैं तुम्हारी पत्नी प्रसन्न है आज तो उसकी मुस्कुराहट फूल बन जाती लेकिन कल तुम्हारी पत्नी दुखी होगी अप्रसन्न होगी तब तब उसकी उदासी कांटा बन जाएगी तुम चाहते हो तुम्हारी पत्नी प्रसन्न हो इससे तुम प्रसन्न होते हो लेकिन तुम्हारी पत्नी 24 घंटे प्रसन्न नहीं रह सकती क्योंकि साधारण जीवनधारा विपरीत में परिवर्तित होती रहती है सिवाय परम ज्ञानी के 24 घंटे कोई प्रसन्न नहीं रह सकता जैसे दिन है फिर रात है ऐसे सुख है फिर दुख है ऐसे प्रसन्नता है फिर उदासी अगर पत्नी तुम्हारी बहुत प्रसन्न है तो तुम तैयार रहो जल्दी ही उदासी आएगी और इस प्रसन्नता से तुम्हें सुख मिल रहा है तो फिर उदासी से दुख मिलेगा तुम भी 24 घंटे प्रसन्न नहीं रह सकते तुम भी 24 घंटे शांत नहीं रह सकते विपरीत आएगा जैसे दो किनारों के बीच नदी बहती है ऐसा तुम ध्वधों के बीच बहते हो एक किनारे के साथ नदी नहीं बह सकती और ना एक किनारे के साथ तुम बह सकते हो बुद्ध बिना किनारे के बहना शुरू करते हैं। वो सागर की तरह एक किनारा नहीं छूटता दोनों ही छूट जाते हैं एक जो छोड़ना चाहता वह कभी भी नहीं छोड़ पाएगा इसलिए तुम्हारा लोभ तुम्हें ज्ञानियों के पास ले आता है उनकी बातें भी तुम्हारी समझ में आ जाती बुद्धि से कि वे ठीक कह रहे हैं जब तक सुख है तब तक दुख भी रहेगा जब तक तुम जीवन में सुख पा रहे हो मृत्यु में दुख पाओगे जब तक तुम्हें पद मिल रहा है प्रतिष्ठा मिल रही है और तुम उसमें सुख पा रहे हो तो जब पद छिनेगा और पद छिनेगा नहीं तो दूसरों को कैसे मिलेगा अगर छिनता नहीं तो तुमको कैसे मिलता किसी का छिना तब तुम्हें मिला तो मिलना और छिनना जारी रहेगा जब पद पर तो रहकर तुम्हें प्रसन्नता हो रही पद छिन के तुम सुखड़ोगे तुम्हें दुख होगा आज यश है कल अपय होगा आज लोग गीत गाते हैं तुम्हारे कल गालियां देंगे लोग भी तुम्हारे गीत सदा नहीं गा सकते गीत गाका के भी थक जाते गालियां भी जरूरी हो जाती और ध्यान रहे जिसने तुम्हारा गीत बहुत गाया वही तुम्हें गाली देगा क्योंकि वही तुम्हारे गीत से बुरी तरह उपजाएगा और उसने गीत जब गाया तो तुम्हारा जो जो भला था उसको चुना था और जो, जो जो बुरा था उसको उसने छिपा लिया था कब तक छिपाया रखेगा आज नहीं कल उसे दिखाई पड़ने लगेगा जितना गीत गाएगा उतनी दिखाई पड़ेगा झूठ बोल रहा सबसे बड़ी अद्भुत बात यह है कि किसी भी चीज को उसकी अति सयोक्ति पर ले जाओ और उसका विपरीत तत्क्षण दिखाई पड़ने लगेगा जैसे किसी आदमी को तुमने कहा बहुत सुंदर है अति सुंदर ऐसा सुंदर आदमी नहीं हुआ तत्क्षण तुम्हें उस आदमी की कुरूपता दिखाई पड़ने लगेगी क्योंकि तुमने अति कर दी सब आदमी बीच में है सुंदर और क्रूप कोई आदमी ना तो बिल्कुल क्रूप है और न कोई आदमी बिल्कुल सुंदर है इस जगत में अति तो होती नहीं सभी मध्य है तो अगर तुमने अती की और कहा कि आह इससे ज्यादा सुंदर कोई व्यक्ति कभी नहीं हुआ बस उसी वक्त में दिखाई पड़ेगा कि इसमें ये ये कुरूपताएं जिसने गाया गीत गाली देने को तैयार हुआ जिसने दी गाली आज नहीं कल गीत गाएगा जो बना मित्र उसने शत्रुता की तैयारी की और जो तुम्हारा शत्रु है या तो पुराना मित्र है या भविष्य में मित्र होगा तो जिस जिस चीज से तुम्हें सुख मिल रहा है आज नहीं कल तुम दुख पाओगे ये बात तर्क से समझ में आ जाती बस तर्क से समझ में आती हृदय को समझ में नहीं आती बुद्धि को समझ में आती तो जब तुम संतों के पास होते हो उनकी बात बिल्कुल ठीक समझ में आती वहां से तुम उठे तुम जरा दूर भी नहीं पहुंच पाए कि सब बुद्धि का हिसाब बिखर जाता है तुम्हारे भीतर की वृत्तियां तुम्हारे जीवन की मूलता तुम्हारे जीवन का ज्ञान सब बगावत करता है और कहता है ये क्या सोच रहे हो इसमें तो सब जीवन खो जाए, अगर सुख भी छोड़ दिया तो फिर सार क्या है कुछ ऐसा करो सुख को बचाओ दुख को काटो सांसार आदमी यही कर रहा है सुख को बचा रहा है दुख को काट रहा है सन्यासी दोनों छोड़ रहा है बस इतना ही फर्क है सन्यासी और संसारी में संसारी सोच रहा है कोई ना कोई तरकीब जरूर होगी कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपाय जरूर होगा जिससे मैं सुख को बचाऊंगा और दुख को काट दूंगा और सन्यासी हम उसे कहते हैं जो इस समझ को उपलब्ध हो गया कि ये प्रयास असंभव है ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये जीवन और प्रकृति का नियम नहीं ये विपरीत है यह ऐसा ही विपरीत है मैंने सुना है एक आदमी एक डॉक्टर के दफ्तर में भागा हुआ पहुंचा उसने अपने कान पर से रूमाल हटाया कान खून से भरा था खून टपक रहा था किसी ने उसका कान काट लिया चमड़ी लटकी हुई थी डॉक्ट चकित हुआ उसने कहा यह कैसे हुआ उस आदमी थोड़ा झिझका फिर उसने कहा कि मैंने ही अपना कान भूल से काट लिया बस डॉक्टर ने कहा यह असंभव है अपना ही कान तुम कैसे काट सकते हो उस आदमी को भी ख्याल आया उसने कहा कि मैं कुर्सी पर फड़ा था उस आदमी ने सोचा कि शायद अब यही उपाय है बचने का कि डॉक्टर कह रहा अपना कान कैसे काटो? तो उस आदमी ने कहा मैं कुर्सी पर खड़ा था जैसे कि ऊंची चीज को पाने के लिए कुर्सी पर खड़े होने से कोई आसरा मिल जाता हो काटा तो कान उसकी पत्नी ने था लेकिन चलते वक्त कहा था ये बात कहना मत तुम यही कह देना कि तुमने काट लिया और पति जैसे आमतौर से डरे हुए होते उसने कह दिया कि मैं नहीं काट लिया कहकर फंसा तब उसको भी समझ में आया का कि अपने कान तक पहुंचोगे कैसे तो कुर्सी पर खड़ा था मगर असंभव होता नहीं चाहे कुर्सी पर खड़े हो जाओ चाहे पहाड़ पर खड़े हो जाओ चाहे गरीब की झोपड़ी में रहो और चाहे मैल में अपना कान काट ना पाओगे सुख और दुख को काट के एक को बचा के और दूसरे को हटा देने का कोई उपाय नहीं प्रतीति जब तुम्हें सघन हो जाएगी जब यह तुम्हारी बुद्धि में नहीं हृदय में उतर जाएगी जब तुम्हारा रोआ रोआ इसे अनुभव करेगा उसी क्षण पहली बार तुम अपने को बदलना चाहोगे उसके पहले नहीं और जिस दिन तुम अपने को बदलना चाहोगे कोई मूढ़ता बाधा नहीं दे सकती जिस दिन तुम अपने को बदलना चाहोगे अहंकार को छोड़ना आसान है बहुत आसान है ऐसा ही आसान है जिसे कोई आदमी अपने सिर पर बोझ ढो रहा हो और परेशान हो रहा हो और कह रहा हो बहुत बजन है बहुत बजन है लेकिन सोचता है कि भीतर सोने की असरफियां भरी हैं इसलिए भजन को ढोना है और कोई उसे बता दे कि सिर्फ पत्थर है इसमें सोना नहीं है वो उसी क्षण ढेर को गिरा दे जिस दिन तुम अपने को बदलना चाहोगे तुम्हारा अहंकार पत्थर का बोझ मालूम पड़ेगा स्वर्ण का बहुमूल्य हीरो का बोझ नहीं उस मुझसे गिरा दोगे और जिस दिन तुम्हारी मूलता गिरती है उस दिन यह विद्या कठिन नहीं है उस दिन यह विद्या बड़ी सरल है क्योंकि स्वभाव में जाना कठिन कैसे हो सकता है जो तुम सदा से हो उसी को पाना कठिन कैसे हो सकता है आज इतना ही